अध्याय चार शैतान की प्रभु यीशु से अपनी भक्ति कराने की कोशिश तब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को सुनसान बंजर जगह में ले गया कि शैतान उन्हें परखे तब प्रभु यीशु चालीस दिन और चालीस रात उपवास कर चुके तब उन्हें भूख लगी परखने वाला शैतान उनके पास आया और उसने प्रभु यीशु से कहा यदि तुम परमात्मा के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कह दीजिए कि ये रोटियां बन जाएं, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया परमात्मा ग्रंथ में ये लिखा है इंसान का जीवन केवल रोटी खाने से ही नहीं परंतु परमात्मा के मुख से निकली हर एक बात पर भी निर्भर करता है तब शैतान प्रभु यीशु को पवित्र शहर येरूशलम में ले गया और उन्हें परमात्मा के मंदिर के शिखर पर खड़ा कर उनसे कहा यदि तुम परमात्मा के पुत्र हो तो नीचे कूद जाओ क्योंकि परमात्मा ग्रंथ में लिखा है परमात्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि वे तुम्हें अपने हाथों में लपक लें। कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पांव तक में भी पत्थर लगे प्रभु ने उससे कहा किंतु परमात्मा ग्रंथ में यह भी लिखा है तुम प्रभु परमात्मा को मत परखो फिर शैतान प्रभु यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया के सारे देशों और उनकी चमक दमक को दिखाकर उनसे बोला यदि तुम घुटने टेक कर मेरी भक्ति करो तो मैं ये सब कुछ तुमको दे दूंगा प्रभु ये मुझसे दूर हट शैतान क्योंकि परमात्मा ग्रंथ में ये लिखा है तुम केवल प्रभु परमात्मा ही की भक्ति और सेवा करो तब शैतान प्रभु यीशु को छोड़कर चला गया और तुरंत स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा टहल करने लगे प्रभु यीशु के शुभ संदेश को फैलाने के कार्य की शुरुआत जब प्रभु यीशु ने सुना कि समर्पण स्नानदाता जेल में डाल दिया गया है तब वे यहूदिया प्रदेश छोड़कर वापस गलील प्रदेश को लौट गए वह नासरत नगर गए और कुछ समय बाद वह उस जगह को छोड़कर कफर नहूम शहर में रहने लगे यह नगर जबुल और नफ्ताली वंशजों के क्षेत्रों में गलील झील के किनारे स्थित है इसलिए परमात्मा द्वारा किया गया यह वादा पूरा हुआ जैसा कि परमात्मा के प्रवक्ता यशाया ने कहा था मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं जो जबलून और नफ्ताली वंशजों की भूमि में बसे हो यह भूमि गलील सागर के पास और यदी के उस पार गलील प्रदेश में है जहां पर वे लोग भी रहते हैं जो यहूदी समाज से नहीं हैं, तुम्हारे लोग जो अंधकार में रहते हैं बड़ा प्रकाश देखेंगे तुम्हारे लोग जो मृत्यु की छाया में थे उन पर प्रकाश उदय हुआ है उस समय से गुरु यीशु लोगों को परमात्मा के शुभ संदेश सुनाने लगे उन्होंने कहा अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप करो क्योंकि जो परम स्वर्ग में रहते हैं उनका शासन शुरू होने वाला है जब गुरु येशु गलील झील के किनारे टहल रहे थे तब उन्होंने दो भाइयों को सुमौन जो पतरस भी कहलाता था और उसके भाई अंद्रियास को देखा वे मछुआरे थे और झील में मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहे थे गुरु येसु ने उनसे कहा आओ मेरे शिष्य बनो तुम्हारा काम मछली पकड़ना रहा है लेकिन अब मैं तुम्हें लोगों को परमात्मा की शरण में लाना सिखाऊंगा वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके साथ चल पड़े वहां से झील के किनारे थोड़ा और आगे बढ़ने पर गुरु येशु को अन्य दो भाई याकोब और योहन दिखाई दिए वे अपने पिता जब्दिया के साथ नाव में जाल ठीक कर रहे थे गुरु येशू ने याकोब और योहन को अपना शिष्य बनने के लिए बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। गुरुजी अलग अलग समाज के लोगों के लिए अद्भुत काम करते हैं गुरु यीशु सारे गलील प्रदेश में घूमने लगे वो यहूदी सत्संग भवनों में उपदेश देते परमात्मा के साम्राज्य का शुभ संदेश सुनाते और सब बीमारियों और रोगों से लोगों को ठीक करने लगे इस प्रकार वे पड़ोसी देश सीरिया में भी मशहूर हो गए यहां उन लोगों की संख्या बहुत थी जो यहूदी नहीं थे लोग अलग अलग बीमारियों और दर्द से पीड़ित अशुद्ध आत्मा से जकड़े हुए मिर्गी और लकवा के मारे लोगों को प्रभु यीशु के पास लाए और उन्होंने उन सबको भी ठीक कर दिया गलील प्रदेश दस शहरों का इलाका यरूशलम शहर यहूदिया प्रदेश और यर्दन नदी के पार के इलाके से बड़ी भीड़ जहां प्रभु यीशु जाते थे उनके पीछे चली आती थी